पुराण अवतार का वर्णन यहाँ तक बयालीस अवतारों का वर्णन किया गया अब नंदेश्वरा अवतार का वर्णन किया जाता है सनत कुमार प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ उसे वर्णन करने की कृपा करें नंदेश्वर बोले सर्वज्ञ सनत कुमार जी मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूं। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्श बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति सम्पन्न महादेव की आराधना करने का उद्देश्य दिया तब शिलाज भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधिमग्न शिलाज को थप थपा कर जगाया तब शिलाद ने शिव का स्थमन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा प्रभो मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले शिव जी ने कहा तपोधन विप्र पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी इसलिए मुने यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा नंदीश्वर जी कहते हैं मुने यो करके कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर हो गए महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे उसी समय में शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभाशाली त्रिनेत्र चतुरभुज प्रकाशमान जटामुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त थर्वथा रुद्र रूप में देखा तब ये महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे शिलाज बोले सुरेश्वर चूँकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ नंदीश्वर जी कहते हैं मुने तदनंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए महा मुने जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुँच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया तदनंतर शालंकायन नंदन पुत्रवत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए फिर पाँचवें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्यान्या शास्त्रों का भी अध्ययन कराया सातवां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पढ़ाए शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की जब वे दोनों महात्मा मुनिश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले मित्र और वरुण ने कहा तात यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है हमने बहुत तरह से विचार करके देखा परंतु इसकी आयु एक वर्ष से अधिक नहीं दिखती उन विप्रवरण को के योग कहने पर पुत्र विलाद नंदी को छाती से निपटाकर दुखार्थ हो फूट फूट कर रोने लगे तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूम पर पड़ा हुआ देख नंदी जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा पिताजी आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं आपको वह दुख कहां से प्राप्त हुआ है मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ पिता ने कहा बेटा अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ तुम्हें बताओ मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है मैं उसकी शरण ग्रहण करूँ पुत्र बोला पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता दानव यम काल तथा अन्यन्या प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी अतः आप दुखी मत हों पिता ने पूछा मेरे प्यारे लाल तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे पुत्र ने कहा तात मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है नंदेश्वर जी कहते हैं मुने यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रतीक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली